दोस्तों, हम सब महबबत चाते हैं, किसी का साथ, किसी की समझ, किसी की warmth, लेकिन सच ये है, ज्यादातर relationships एक beautiful illusion होती है एक moment में प्यार intense लगता है, और अगले ही moment में वो pain बन जाता है Eckhart Tolle कहता है, love pain में तब बदलता है, जब तुम उसे need बना देते हो जब तुम सोच या मैं उसके बिना अधूरा हूँ तो वो प्यार नहीं रहता वो अटैचमेंट बन जाता है वो कहता है the moment you make someone responsible for your happiness you make them your jailer और जब वो बंदा दूर जाता है तुम्हारा दुख तुम्हारा माइंड एम्प्लीफाइड कर देता है उसने मुझे छोड़ दिया मैं अकेला हो गया लेकिन अगर तुम प्रेजेंस में हो तो तुम्हें समझ आत तुम्हारा पेन बॉडी का रिएक्शन है। टोले कहता है, रियल लव तब पॉसिबल होता है जब दोनों लोग कॉन्शियस हों, जब दोनों प्रेजेंट हों, अवेयर हों, और एक दूसरे को पोजेस करने की बजाएं, बस उन्हें फील कर रहे हों। प्रेजेंस के अंदर तुम्हें किसी से कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता। तुम्हारे अंदर ऑलरे� जब तुम अपने पार्टनर के साथ बैठकर बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ उसकी आंखों में देखो और उस मोमेंट में सिर्फ अवेयरनेस हो, नो जजमेंट, नो कंट्रोल, तो एक साइलेंट कनेक्शन होता है, जो वर्ड से परे है। वही है कॉन्शियस रिलेशनशिप। एकाड कहता है, लव इज़ नॉट टू सीक कंपलीशन इन अ तो तुम्हारा ego dissolve होने लगता है. अब तुम्हारा focus possess करने से shift होता है to being together in awareness. लेकिन हर relationship में pain आता है. तोले कहता है, pain कोई enemy नहीं, वो एक alarm है. बताता है कि तुम फिर से unconscious हो गए हो. उस moment में बस एक काम करो, pause लो, breath लो, और अपने अंदर की stillness को याद क प्रेजेंस से बोन हुआ लव कभी डिमांड नहीं करता, वो देता है बिना छोटी-छोटी एक्सपेक्टेशंस के, और जब तुम इसी अवरेंस से प्यार करते हो, तो रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है, एक जर्नी जहां दोनों एक दूसरे के थ्रू अपने आप को जानते हैं। दोस्तों, जब तुम ये समझ लेते हो, � जिस मोमेंट तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वो फिसल जाता है, और जब तुम इसे फ्रीली बहने देते हो, तो वो तुम्हें अंदर से बदल देता है, और इसी एक्सेप्टेंस, इसी फ्लो के अंदर छुपा है एकार्ड का अगला मैसेज, सरेंडर, जिंदगी के फ्लो के साथ बहना, बिना रेजिस्टेंस के, यही है लिब्रेशन